नवम मंत्र में है, टीका टीका कुछ, कुछ हुई थी थे टीका बिल्कुल नहीं हुई अवतरणी का कुछ हुई थी प्रकरण विभाग दिदर्शीस वृत्तमु अत्र अध्यन मंत्रेण सर्वेक्षण पर ज्ञान निष्ठोता प्रथम वेदार्थ मेदम माँ गृह कसचिद्दानी ये नहीं हुआ था प्रकरण विभागम दिदर्श ईश्वर वृत्तम अनुभवती यहाँ से, से अष्टमंत्र में ये ईशावास्य विधम आरंभ करके ज्ञान का उपदेश हो गया ब्रह्म विद्या प्रकरण समाप्त हुआ आगे कुछ उपासना कहेंगे कर्म के साथ उपासना करें कर्म सबुचित उपासना विधान करने के लिए आगे प्रकरण है ब्रह्म विद्या प्रकरण का उपसंहार हो गया अष्ट मंत्र में तब आगे प्रकरण का विभाग देखाने की इच्छा करते हुए भगवान भाष्यकार अतीत का अनुवाद करते वृत्तम अनुवादति जो अब तक तो हुआ उसका अनुवाद करते हुए भगवान भाष्यकार भाष्य में अत्र आध्ययन मंत्रेण सर्वेक्षण पर ज्ञान निष्ठोता प्रथम वेदार ईशावासम इदम सर्व महा गृह कस्य मंत्रेण प्रथम मंत्री के द्वारा ज्ञाननिष्ठा कही गई और ज्ञान निष्ठा सर्वेषण परित्यागनः महा कह करके सारे ईषणा परित्याग कह करके ज्ञाननिष्ठा कही गई ये प्रथम प्रधान है वेदार्थ ये मुख्य है वेद का तात्पर्य है ईशावास्य में सर्व महा गृह करके अज्ञा जीजुवीषूण ज्ञाननिष्ठा असंभवे। कुरने वेह कर्मा जीवेदी कर्मनिष्ठोता द्वितीय वेदाथ अज्ञा जिजुविषूण जो अज्ञानी अशुद्ध अंतकाले जीना चाहते हैं उनके लिए ज्ञाननिष्ठा असंभव ज्ञाननिष्ठाया असंभवे। विराम हेतु तो काट कर अवग्रह करना ज्ञान निष्ठा असंभव है ज्ञान निष्ठा उनके संभव नहीं है तो उनके लिए कुरवन एवह कर्माणी जीजी जी, जी, जी मंत्र के द्वारा कर्म निष्ठा उक्ता कही गई ये द्वितीय हो गया वेदार्थ साधन है मुख्य नहीं है ये हो गया साधन ज्ञान निष्ठा का साधन मुख्य तात्पर्य नहीं अभांत तात्पर्य विषय अमुख्य कहा द्वितीय मुख्य नहीं अमुख्य गौन अन्योच निष्ठयर विभाग मंत्र प्रदर्शितयुर बृहदारण्य के भी प्रदर्शित ये दोनों निष्ठा का विभाग बृहदारण्य के में दिखा गया मंत्र प्रदर्शितयुर् विभाग मंत्र प्रदर्शित हु निष्ठयुर् विभाग ईसावास्य मंत्र भाग में है बृहदारण्य का इसका यह ब्राह्मण भाग है इसके व्याख्या रूप है ये ईशावास्य मंत्र के द्वारा प्रदर्शित जो निष्ठा दो है उसका विभाग बृहदारण्य के भी दर्श प्रदर्शित मंत्र प्रदर्शित वो हो अन्योर निष्ठ और विभाग ये दोनों जो ईशावासी आदि मंत्र के द्वारा प्रदर्शित हुआ ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दोनों का विभाग बृहदारण्य के भी गया कहाँ दिखा गया सो काम ये तो जाय में सदि ना कामना के लिए कर्म करने के लिए कामना कर्म करे ये कहा गया अन्य अज्ञा कामिनः कर्माणि इति मन एवं सियात्मा वाग जाय इत्यादि वचनात् अज्ञानी कामना करने वाले काम के लिए कर्म का विधान किया गया कर्म करने के लिए जब अन्य हाँ पहले टीका में यदुतम भास्करण सर्वो सर्वाप्यूपनिषद एक ब्रह्म विद्या प्रकरणम तथ प्रकरण भेदकरणम अनुचित तदसत भास्कर नाम कोई व्याख्यान करने वाले वो कहते हैं ये उन्होंने कहा है ये दोनों ही वो उनका मत मतलब है भेदा भेदवादी भास्कर भेद विहे अभेद वि है दोनों शंकरवादी कहते हैं भेदाभेद सर्वत्र भेद भी अभेद भी वो कहते उपनिषद एक ब्रह्म विद्या प्रकरणम ये सभा उपनिषदे ज्ञान कांडे में है एक ब्रह्म विद्या का ही प्रकरण पूरा उपनिषद इसलिए पहले ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया आगे कर्म का दो प्रकरण विभाग जो करते हैं प्रकरण भेद कर्णम अनुचित मिति ऐसे भास्कर ने कहा है जो कहा गया है वो ठीक नहीं असत्य है ऐसे जो ज्ञान उपनिषद में जितना आया सो ब्रह्म विद्या कहेंगे तो प्राणाद्य उपासन विधान से आप उपनिषद सुदर्शनाथ प्राणाद्य उपासना तो भी कहा गया तो भी ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो ये मानना पड़ेगा न च तदपि ब्रह्म ज्ञान अंगम ये तो पूर्व कहेगा ठीक है प्राणाद्य उपासना भी ब्रह्म ज्ञान है इतने न वाच्य वो ठीक नहीं पृथक फल श्रवणाथ उपासना का अलग फल कहा है अलग जहाँ फल कहा गया है उसका फल अलग अलग है अंग नहीं क्योंकि अंगा अंगी मिल करके अंगी अंग में कोई फल कहेगा तो अंगी का ही फल होता है इसे इसका अलग फल तो से अंगा अंग नहीं टिप्पणी में दिया श्रोयती ही ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च सुना में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है और उसका फल कहा गया फल कह से अंगाग भाव नहीं हो सकता हे प्राणादपासना अलग प्रकरण हे तेनाली व्याकृत समुचित प्रकरणभेदिष्टवा व्याकृत अव्यापन प्रकारातरवाद तस्मा था कर्मकांडे अग्निहोत्राद प्रकरण भिन्नमेष्य भिन्ना तत तत्तर्मणस्तता उपनिष्स्वी भिन्ना कर्म विरुद्ध तद्ध विद्या प्रकरणभेदों नरेंस्कर उसने ही माना है तेनाली भास्करे भी माना क्या माना समुच्चय मन व्यात अव्यापासन समुचित व्याकृतरव्या्यगर्भर प्रकृति व्याकृत व्याकृत अंधअत प्रविशति मंत्र आ गया है व्याकृत अव्याकृत उपासना का समुच्चय विधान किया गया और भास्कर ने भी माना प्रकरण वेद निविष्टत्व आता ज्ञान प्रकरण से भिन्न करके वो तो ज्ञान कर्म समुच्चय मानते हैं उससे ज्ञान कर्म समुच्चय प्रकरण से भिन्न प्रकरण मान करके हिरण्यकर्भ प्रकृति सम्भुति असंभुत उपासना भेद भास्कर ने भी माना प्रकरण भेद किया है उसने भी माना है व्याकृत अव्याकृत उपासन से प्रकार व्याकृत अव्याकृत उपासना ज्ञान कर्म समुचय से भिन्न है व्याकृत व्याकृत उपास उपासना अलग है और यह ईशावासी उपनिषद में जो ज्ञान कहा गया वो कर्म करने के लिए कुरने वे कर्माणी समुचय माने तभी तो ज्ञान अपेक्षा विलक्षण है व्याकृत अव्याकृत उपासना भिन्न प्रकरण भास्कर ने भी माना इसलिए यहाँ जो भेद प्रकरण का निराकरण किया वो ठीक है नहीं है तस्मा यथा कर्मकांड अग्निहोत्रादि प्रकरण भिन्न भी कर्मकांड होने पर भी प्रकरण भिन्न भिन्न है अग्निहोत्र कर्म तो दशनवास आदि कर्म विभिन्न कर्म है कर्मकांड होने पर भी प्रकरण भिन्न है इष्ट है क्योंकि ये अग्निहोत्र करने का अधिकार पशु काम चित्रायाग करेगा वृष्टि काम कार्ययाग अलग अलग कर्म करने के लिए अलग अलग अधिकारी सब कर्म का अधिकार भिन्न होने के कारण कर्म प्रकरण भी भिन्न भिन्न है तत्तत्कर्मण तत्तत्कर्मण भिन्न अधिकार भिन्न भिन्न पुरुष का अधिकार कर्म में है इसलिए कर्म प्रकरण भिन्न भिन्न है कर्पण भेद के लिए पूर्व मीमाशा में विचार किया गया इसी प्रकार उपनिषद भी माना पड़े तथा उपनिषदस्वी भिन्ना भिन्नाधकार से कर्मा तद्विध विद्या प्रकरण भेदों न कर्मा अविद्ध और तद्ध कर्म विरुद्ध कर्मुद विरद है कर्मद कर्म हे ज्ञान उपासना है जो, देवता उपासना कर्माध और तद्विरुद्ध विद्या प्रकरणभेद तद्वरुद्ध कर्म से विद विरुद्ध विद्या है ब्रह्म विद्या ये दोनों प्रकरणभेद एक तत्कर्माद्ध विद्या कर्माविरुद्ध विद्या है उपासना ज्ञानकर्म समुचे उपासना ज्ञान कार्थ उपासना और तद्विरुद्ध कर्म विरुद्ध विद्या तत्कर्म विरुद्ध विद्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या प्रकरण अलग ही और ज्ञानकर्म समूचे उपासना कर्म समुचे अलग ही या उपनिषद में भेद है कोई विरोध नहीं है मंत्रार्थ ब्राह्मण सम्मति में दर्शक मते मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व मंत्र ब्राह्मण मिलकर के वेद है मंत्रार्थ में जो कहा जाता है ब्राह्मण भाग में कहेंगे उसका व्याख्यान रूप है तो जो मंत्र में कहा गया ब्राह्मण में भी वृद्धारण्य में ऐसे कहा गया इसलिए दोनों में एक प्रकार उनसे कोई संदेह नहीं है दो विभाग करके उपदेश किया गया दर्शित या अन विभाग वृहदारण्य कहा गया तत्र ताक्य कथम अज्ञम्यतंक तो यहाँ जाया में सैत तो कह दिया वृहदारण्य में स्व्य तो जाया में सैत अज्ञ से कामी न कर्मा कर्म कामना करने वाले यह शंका है अज्ञानिक से निश्चय हुआ तत्र वाक्य कथम अज्ञव्य कर्म विधान किया गया किंतु अज्ञानी के लिए कैसे निश्चय हुआशक उत्तर देते मन एव अत्मा वाग जाये आत्मचना मन एव आत्मा जो ज्योध्या अज्ञानी के लिए टीका में ज्यामें सैद प्रजा अथ तथा कर्म कुरी का मन से चाहता है पहले कर्म कर जाया पत्नी हो फिर पुत्र जन्म हो वित्त में हो मैं कर्म करूं ऐसे कामना करता है काम मानस्य जब कामना करके पत्नी के विवाह करता है पुत्र होता है धन कमाता है कर्म करता है सर्वथ बाह्य जायादि यदा न संपद्यते तदा आध्यात्म जायादि सम्पत्ति दर्शयती चाहने मात्र से मिल जाता है ऐसे नहीं चाह करके प्रयास करता है पत्नी पुत्र धन आदि हो कर्म करने के लिए किंतु जब सर्वथ्य बाह्य जाया आदि साधा यदा न संपद्यते, बाह्य पत्नी धन आदि नहीं है बाह्य नहीं मतलब मानसिक चिंतन करेगा तदा आध्यात्म जायादि संपत्ति अध्यय के अंदर जायादि पत्नी धन आदि संपदन उपासना करेगा दिखाते हैं एक तम लिंग अज्ञतलिंगम मना मन मनादिश आत्मत्वाद अभिमानुष्य अज्ञान कार्यवाद मन अव्यस्य आत्मा वाघ जाया मन को हे आत्मा यजमान स्वरूप माना मन को शरीर और वाघ को पत्नी माना ये जो माना गया है ये तो ऐसे आरोप करके प्राण प्रजा है प्राण को प्रजा माना चखु को मनुष्य धन वित्त माना और श्रोत्र को दैव वित्त माना ऐसे और स्वयं अपना स्वरूप ही कर्म है आत्मा ही कर्म आत्मा से कर्म करता है शरीर को कर्म कहा ऐसी प्रकार वहां संपन्न चिंतन करके करें। सर्वत्र कर्म का जैसे बृहदारण्य में पहले ही कहेंगे से यज्ञ का विधान किया गया सब उसमें अधिकार नहीं है किंतु जो अधिकार नहीं है वो कर्म फल प्राप्त कर सकता है मानस चिंतन करके उपासना है बूढ़ धारणिकेम पहलाया जिनका अषमधि यज्ञ में अधिकार नहीं इसी प्रकार उपासना चिंतन करके फल प्राप्त कर सकते हैं इस पूजा करने के लिए बहुत सामग्री से पूजा होती है पूजा के लिए सामग्री प्राप्त नहीं हो जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो मनुष्य चिंतन करे पूजा करे से पूजा तो भी भगवान ग्रहण करते हैं इसी प्रकार कर्म इच्छा करके कर्म करने के लिए पुत्र पत्नी आदि इच्छा करता है जब प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे कहा मन अवश्य आत्मा भाग जाया इत्यादि कहा ऐसे चिंतन करके चिंतन कर तो कर्म फल प्राप्त होगा और यहाँ मन शरीर है भाग जाए इत्यादि ये तो अज्ञानी के लिए ही ज्ञानी के लिए नहीं ठीक है मैं दिया जाया में श्या तथा प्रजा अथ वित्त में तथा कर्म कुरिय कामना करने पर भी जब प्राप्त नहीं होता है बाह्य जाए प्राप्त नहीं होने पर अध्यात्म जाए सम्पत्ति देखा श्रुति यह है अज्ञत्व तो का लिंग अज्ञापक है क्योंकि मनो आदि में आत्मत्वाभिमान तो अज्ञान का कार्य मनो आत्मा नहीं है आत्मत्वाभिमान तो का नागिंद्र में पत्रिम तो का नज्ञान का कार्य यथा च बाह्य कामिनी अलाभे सुक्तो मनो विजृंभी तो कामिनी मुपुंजान अज्ञ प्रसिद्ध तद्वद अयम अत्यर्थ कोई कामी पुरुष बाह्य कामिनी का प्राप्त नहीं करने पर सोया हुआ मन से कुछ कल्पना करते करते मनोराज्य जैसे होते मन से कल्पना कर सुखभोग करता है वो अज्ञानी प्रसिद्ध इसी प्रकार धन आदि नहीं है ऐसे कल्पना करता है अज्ञानी है तेषा च कर्मणाम फलम संसाराप्तिर व्यतिहाय तत्र दर्शित आ जितने कर्म उपासना सबू उनका फल संसार के अंतर्गत है संसार प्राप्ति ही, संसार की ये निवृत्ति मोक्ष नहीं वह वृहता दाए कहा गया है तथा टीका में भाष्य में तथा चान कर्मा अज्ञ कामच कर्मन सेशितम्य जो कर्म निष्ठ है कर्म निष्ठा से कर्मुषकर्ता है अज्ञानी ही ही कर्म करता है अर्कामी कामना करने वाला कर्म करने के लिए मैं करता हूँ इस कर्म फल हो करूँगा देवता संप्रदान गृह अधिकरण है अग्नि अधिकरण है ऐसे कर्त क्रिया कारक का फलभेद बुद्धि होने पर अपने में कर्तृत्व आरप करने पर कर्म करता है फल इच्छा करता है तो काम्य कर्म करता है कर्मनिष्ठ अज्ञानी कामी ये निश्चित है तथा चत फल सप्तान्न सर्ग तेस्व आत्म भावना आत्मस्वरूप और उस कर्म का फल सप्तान्न सर्ग सप्तान्न की सृष्टि करता है उनमें आत्मभाव करके स्वरूप में रहता है ये सप्तान्न ब्राह्मण में वृद्धार्ण्य में आया ठीक है में एकम साधारणमन्नम मन्नम यदिदम अद्य द्वैदेवा हु प्रहृते दशपुनवाशोवा त्रीणोगधना मनोवाक प्राणलक्षण पश्वर्थ में एक तत्पय दर्शितः सर्गो दर्शिश्रुत्या यहाँ मेधया तपसा जनयत पीत इत्यादि ब्राह्मण माया एक अन्न है ये पिता कर्ता कर्म करने वाला है सात अन्न की करता है एकम साधारणम अन्न एक साधारण अन्न है यदिदम अद्यत जो खाया जाता है अद्यत इत अन्न जो खाया जाता सामान्य अन्न हो गया ऐसे कोई किसी का नहीं, नहीं से सामान्य अन्न हो गया एकम द्वे दवानाम देवता के लिए दो हुतम च प्रहुतम च हूत प्रहृते हुत अग्नि में हवन करते हैं फिर उसको हवन करने के बाद बलि प्रदान करते हैं ये दो हो गया देवता के लिए अथवा हुत प्रभुति नहीं ले करके दर्श पुनवास भी ले सकते दर्श पुनवास कर्म अमावस्या में तीन या करते पूर्णिमा में तीन या करते ये देवताओं के लिए हो गया दो तीन हो गए त्रीन भोग साधना नि और तीन भोग साधन है मनोवाक प्राण लक्षणानी मानोवाक प्राण ये तीन हो गया भोग साधन अपने लिए रखा छ हो गए पश्वर्थम एकम तत्पय पशु के लिए एक अन्न का विभाग किया पशु से मनुष्य का भी, का भी हो जाता है पाया है ये सप्तान स्वर्गोदर्शित कहा गया श्रुति के द्वारा यह सप्ताह मेधया तपसा जनयत पिता इत्यादि सात अन्न की सृष्टि की पिता मेधा और तपसे मेधया तपसा मेधा है बुद्धि ज्ञान तो यहाँ वीत प्रतिशत उपासनात्मक मेधा और शब्द से कर्म लेना वित प्रतिषिध्ध कर्म टिपा टिप्पणी में दे दिया विहित प्रतिषिध उपासना अत्र मेधा कर्म तो तथाभूतम अत्र तपह। तथा तप तथाभूतम कहा था विहित प्रतिषिध कर्म तपशब्द से कहा तो उपासना और कर्म से ही अन्न की सृष्टि क्या कि पिता ने पिता कह रहे कि वो कर्ता जो कर्म करता है वही सृष्टि करता है अत्र अतःको एक यजमान एवं विहित ज्ञान प्रतिषिधानकर्माद संसार से साक्षात पारंपरिया जनकवाद पिता उच्यते पिता उच्य पिता उच्यते ये कर्म करने वाले आपको जो संसार दिखता है पर्वत आकाश चंद्र सूर्य जितने पदार्थ सब आप देखते हैं वो आप अपने कर्म से सृष्टि की उनकी अपने अदृष्ट कर्म से ही जो जो कर्म फला जो जो भोग होता है नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम बिना कस्य च उत्पत्ति रहती बीज और प्रयोजन के बिना किसकी उत्पत्ति नहीं होती है बीज है कारण और प्रयोजन फल कारण है अदृष्ट और फल उसका कर्म फला देने के लिए ही सारे पदार्थ की सृष्टि होती है प्राणियों के अदृष्ट ही सृष्टि का कारण होता है ईश्वर साक्षात सृष्टि करते हैं किन्तु प्राणियों का कर्म है निमित्त जितने प्राणी को भोग मिलेगा उनके अदृष्ट ही कारण होता है सारे पदार्थ की सृष्टि में पर्वतों को देखने पर कभी सुख कभी दुख मिलता है तो ये उसके लिए आपका अदृष्ट कारण है सुख दुख मिलते समय ये दृढ़ निश्चय करना है ये मेरा अदृष्ट कर्म का फल है पाप पुण्य कर्म का फल है भले किसी प्रकार कहीं से मिले कोई यदि कष्ट देता है तो निषिद्ध कर्म करता है तो वो पाप करता है वो पाप कर्म फल भगेगा किंतु आपको यदि दुख अथवा सुख मिला ये आपका कर्म ही असाधारण कारण है पर्वत तो अपने स्थान पर है उसको देकर कोई सुखी होता है कोई दुखी होता है चंद्र तो समान है कोई देकर खुश होते हैं कोई विरही देकर दुखी होता है अपने कर्म फल पाप पुण्यकर्म के कारण ही सुख दुख भोग करता है और सृष्टि जब होती है जितने पदार्थ की सृष्टि सबकी सृष्टि करने के लिए प्राणियों का अध्यक्ष कारण एक एक यजमान एक एक यजमान ही सारे इस पदार्थ का सृष्टा है किसी के द्वारा विहित प्रतिषिध ज्ञान कर्म अनुष्ठान्थ विहित और प्रतिषिध ज्ञान और कर्म दो आ गया विहित कर्म और प्रतिषिध कर्म विहित ज्ञान और प्रतिषिध ज्ञान विहित कर्म है यागा आदि यजेत या स्वर्ग काम विहित कर्म है प्रतिषिध कर्म है, तो है ग्यान ग्यान ये माँ हिंसा हिंसा आदि निषिद्ध किया गया ये प्रतिषिध कर्म है इसी प्रकार विहित ज्ञान है उपासना देवता ध्यान आदि और प्रतिषिध ज्ञान ज्ञान का अर्थ उपासना चिंतन नग्न स्थिति दर्शन आदि ये सब जितने विहित प्रतिषिध ज्ञान कर्म जो ज्ञान जिस प्रकार विहित प्रतिषिध है चिंतन भी किस क्या चिंतन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि शास्त्र में आया और कर्म करता है विहित कर्म करे निषिद्ध करे प्रतिषिद्ध करें चिंतन उपासना करें प्रतिषिध चिंतन करे उससे अदृष्ट होता है पुण्य पाप अदृष्ट और उसका फल स्वयं भोग करेगा ये कर्म अनुष्ठान करने से सारे संसार का साक्षात पारंपरियाभ्याम जनकत्वाद साक्षात तथा तो परम्परा से पुत्र के प्रति साक्षात हो कारण पुत्र के पुत्र प्रति, प्रति परम्परा से कारण हुआ कोई एक ही व्यक्ति उसका पुत्र का जनक हुआ पौत्र का परम्परा कारण पवित्र के पुत्र प्रपौत्र उसका भी कारण इसी प्रकार साक्षात कुछ किया परंपरा से किस बनाया साक्षात मिट्टी लाया और परंपरा से मिट्टी से फिर घाटा बना तो घाटा बनने के लिए घाटा बनाने के बाद घाट से पानी रखा परंपरा से उसके लिए भी कारण हुआ साक्षात घट के लिए कारण कहीं किसी के कारण होता है तो सारा जगत आकाशादी तन्मात्र की उत्पत्ति उसके बाद पंचीकरण उसके बाद सारे पदार्थी उत्पत्ति सूर्य उदयस्त ये सब जितने कर्म जितने पदार्थ है उसके लिए यजमान कारण होता है प्रत्येक प्राणी अपने कर्म से सृष्टि करता है और कर्म फल भोग करता है ये मकान बना जब मकान बना था ये जितने अभी बैठे सब यहाँ नहीं थे किंतु आपका कर्म अदृश्य इसमें कारण था तभी इस घर में बन बैठने का मिलता है किसको सुख मिले दुख मिले कुछ भी हो वो उसका अदृश्य उसमें कारण है अदृष्ट कारण होने से उसमें से आपको कभी ना कभी सुख दुख मिलता है जो वस्तु की उत्पत्ति जहाँ हुई है उसी समय भी आपके अदृष्ट कारण था इसलिए आपको वस्तु अभी मिल जाती है इसको देखा करके न्याय के लोग आत्मा व्यापक सिद्ध करते हैं क्योंकि अदृष्ट वो लोग मानते हैं आत्मा में और आपका अदिश को कोई कलम आपके पास अभी आए वो कलम बन, कहीं लेखनी बनी थी कहीं विदेश में किस स्थान पर वो बनते समय आपका अदृष्ट नहीं हो तो आपके लेखन का कारण अदृष्ट नहीं होगा नहीं होगा तो आपका अदृष्ट यदि कारण नहीं होगा आपको लेखन से पलन नहीं मिलना चाहिए अभी आपके हाथ पर लेखनी हो घड़ी हो कोई पदार्थ यदि है जब जहाँ बनी हो बनी थी उसी समय आपका अदृष्ट था अदृष्ट था मतलब अदृष्ट आत्मा भी वहाँ था इसी प्रकार आत्मा व्यापक सिद्ध करते तर निकलो कर क अदृश्य कारण है इसलिए जितने पदार्थ है का जनक होता है कर्ता यजमान पिता कहा जाता है इसलिए स्रुत इस में जनयत विहित मेधया तपसा जनयत पिता अजनयत पिता पिता शब्द से यजमान ही ये कर्ता ये कर्म करने वाले जीव तेष्च सृष्टेश्वनेशद ममेदत्मध्यासन मनादिष् इतरेश संबंधाध्यासन अवस्थान संसार प्रसिद्ध है शिष्ट करने के बाद उसमें अध्या आरोप करता है ये मेरा ये मैं ऐसा आरोप करके उसमें ही रहना संबंध कर रहना उसके कारण फिर सुख दुख प्राप्त करना यही संसार है, है। अदृश्य से बनाता है उसे अभिमान करता है सुख दुभोग करता है कर्म पल फिर इच्छा करता है फिर कर्म करता है यही संसार है अन्य सु तुरम इधम मम इधम ये पिता यजमान है करता है आप जैसे स्वयं अभिमान करते हम इदम हम इदम इदम अहम मम इधम देह में अहम बुद्धि मैं यह हूँ मेरा यह है म, म, म, देह संबंधी ममत्व बुद्धि आत्म तो, तो आरभ करता है आत्मन तो अध्यास करके फिर मना दे मेरा मन बुद्धि मेरी इत्यादि में इतर से चो में बिता आदि में ये मेरा ये मेरा मम मम मदीय मदीय प्राण पांच कोष में इंद्रिया में जिस प्रकार देह भिन्न में भी मकान आदि में पुत्र आदि में संबंधी में मेरा मेरा संबंध आरोप करके संबंध अध्यास है ना संबंध है ही नहीं आत्मा असंग है तो भी संबंध आरोप करता है आत्मा के अज्ञान के कारण देहादि में अहमबुद्धि करता है और जिसके साथ अहमबुद्धि उसका संबंध को मेरे संबंधी संबंध आरोप करता है करके रहना यही संसार है ये प्रसिद्ध है ये संसार के निवृत्ति के लिए भगवान ने गीता में कहा असंग शत्र दृढ़ चित्वा जितने संबंध अध्यास आरोप करता है इतने संसार बढ़ता है सर्वत्र असंघ शस्त्र दृढ़ छेदना करना कोई संबंध देह यदि अपना नहीं तो देह संबंधी को अपना मानना कितने दूर दूर तक मानते जाते हैं देह कहाँ अभी देह कहाँ था देह अपना नहीं देह कहाँ जन्म हुआ था उसी जन्म उसी स्थान पर कोई आसपास कोई जन्म हुआ वो मेरा हो गया और दूसरे कहीं जन्म हो तो मेरे से अलग है कितने संबंध प्रांत आरप करके कितने अपने भाव देह अपना नहीं देह संबंधी नहीं है देह जन्म था जन्म कहाँ नहीं हुआ जीव अनाधिकार से कितने जन्म कर लो करल जन्म हो गया इसी जन्म के एक स्थान को मेरा जन्म स्थान मान करके वहाँ कोई रहने वाला वहीं कोई था है उसके साथ कोई संबंध नहीं कल सुन लिया वहाँ का है तो अपना ही है हो गया बहुत अपना ही निश्चित हो गया और जो जिसके साथ संबंध है ऐसे देखा जाता है किसके साथ संबंध है उनसे पढ़ते हैं उन किस कुछ प्राप्त करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं किंतु यदि अपने प्रांत का कोई आ गया वो हो हमारे गुरु से भी बढ़कर करके वो यदि कह देंगे ऐसा करो तो ही करेंगे और वो जो अन्य को छोड़ देंगे ऐसे कुछ करते हैं देखा गया कोई बहुत कुछ पढ़ा फिर जब गुरु बनाने की इच्छा हुई तो अपने प्रांत का कोई गुरु होना चाहिए दूसरे प्रांत का नहीं गुरु शिष्य बनाते समय भी ये भावना है कि अपने प्रांत का कोई होना चाहिए ये प्रांत क्या है किसी प्रांत का कुछ नहीं देह भी अपना नहीं देह का संबंध कहाँ देह संबंधी भी नहीं पुत्र पिता माता आदमी है तो देह संबंधी है वो कुछ नहीं परम्परा से दूर दूर तो करके आरोप करना जितने जितने आरप करता है इतने इतने संसार बढ़ता है संसार निवृत्ति के लिए असंग पूरा पहले देह आप नहीं फिर देह समझे ममत बुद्धि करना कितने दोष है गलती है ऐसे करके पूरा पूरा छोड़ना ही तभी संसार से निवृत्ति होती है नहीं तो इसे आरोप करके अवस्थान रहना यही संसार ये प्रसिद्ध है प्रदर्शिते प्रदर्शिते प्रदर्शिते एव मंत्र प्रदर्शिते ब्राह्मण द्राह्मण सर्शय प्रकरण विभागम दर्शी मंत्र प्रदर्शिते निष्ठा द्वे ईशावास्यादि मंत्र के द्वारा प्रदर्शित जो निष्ठाद्वय द्वय एक ब्रह्म विद्या प्रकरण हो गया अष्टम मंत्र तक आगे कर्म उपासना समुचित कर्म इसमें ब्राह्मणों की सम्मति कौन से ब्राह्मण ब्राह्मण या क्षत्रिय बृहदारण्य हो यहाँ ब्राह्मण का तो बृहदारण्य गोपनिषद जो ब्राह्मण भाग उसकी सम्मति दिखा करके प्रकरण विभाग दिखा दे भगवान भाष्यकार ये तू भाष्य में तथा जो तथ पहले तथा जो तत्फलम तथ सप्ताह हो गया सप्ताह तेज़ आत्म भाव आत्मस्वरूप अवस्थान जायादेशयस्यासन च आत्मविधा कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्यन आत्मस्वरूपनिष्ठ दर्शिता पहले ऐसा के लिए ऐसावाला उनसे कर्म करता है इच्छा करता है पत्नी हो पुत्र हमें कर्म करो किंतु तो ज्ञाननिष्ठा के लिए आ जायादेशयसन्यासेन जायादसण त्रय संयास स्नातरे का त्याग पुत्र सुना बीते जाया की इच्छा है पुत्र के लिए तो पुत्र सुना बीते तीन ऐसा इच्छा का त्याग संन्यास करने से ही आत्मज्ञानी आत्मविदान आत्मस्वरूप निष्ठा ज्ञान निष्ठा होने के लिए स्नातरे संन्यास आवश्यक कर। और कर्म निष्ठा के प्रतिकूल विरोधी कर्मनिष्ठा प्रातिकूल न आत्मस्वरूप निष्ठे वो दर्शिता कही गई विरोधार नहीं कमें किम प्रजया कर श्या्याम हो ये साम नो एयम आत्मा एयम लोक इत्यादि न प्रजा पुत्र धनस्यम क्या करेंगे ये साम न अस्माकम ये लोक ही आत्मास्वरूप है सारे ये गे। सब ब्रह्मांडे आत्म स्वरूप है अयम आत्मा अयम लोक अतिरि तो कोई कर्मफल है ही नहीं सारे कर्मफल आत्मा से अति तो कुछ है नहीं तो फिर कर्म किस लोक प्राप्ति के साधन के लिए क्या कर्म कर्म साधन क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासी नेभ्यो असुरानामत इत्यादि नविवनिंदा न आत्मनि यतात्म्य सपरेगा तुपदिष्ट जो ज्ञान निष्ठा है ज्ञाने निष्ठा यसा ते ज्ञान निष्ठा तो सन्यास करके केवल आत्म स्वरूप में स्थित है और कुछ नहीं सन्यासी के लिए केवल वेदात श्रवण करके उसमें स्थिर रहना सन्यासी है इसनातर संन्यास करने पर केवल अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहना उनके लिए असुरय नाम तेलोका इत्यादि के द्वारा अविद्वान की निंदा की गई अविद्वत निंदा क्या ने का, का अभिप्राय क्या है निंदा द्वारा आत्मनो याता आत्मम उपदिष्टम अज्ञान की निंदा करके ज्ञान की स्तुति हुई और ज्ञान के लिए कहा गया आत्मा का याथात्म्य बता दिया अष्टम ते सुक्रम क्रायम अब्रव इत्यादि यह मंत्र के द्वारा स्वरूप ये अथात्म यथातः स्वरूप कहा ते ही अत्रधिकता न कामीन यही ज्ञान में अधिकारी यही यहीतर सन्यास करने पर ही ज्ञान में अधिकारी कामना रह कर के नहीं सन्यास संन्यासेषण्तर सन्यास मुख्य तभी न तथाच श्वेता च्वेताश्वतरा मंत्रोपनिषदी अत्याश्र्य परमं पवित्र प्रवाच सम्यषिसुष्ट में विभज्य उक्त श्वेताश्रोतर मे उपनिषद मे श्वेता शोतर शाखा में मंत्रोपनिषद अत्याश्रमभ्य अत्याश्रमे उत्तम अस्म अतिशय अस्मे चतुर्थसन्नसमे परम पवित्रत्यंत पवित्रज्ञानक प्रवाच सम्य ऋषिसुष्ट ऋषिसमुदाय द्वारा से ऐसे ज्ञान का उपदेश किया इत्यादि विभज्य विवाह करके पृथक करके कहा सन्यासियों के लिए उपदेश किया ज्ञान विवाह करके ये तो कर्मेण कर्मनिष्ठा कर्म करवंत जी जीवी सब ते भी इनद उच्यते और जो कर्म करने वाले कर्मनिष्ठा कर्म में जिनकी निष्ठा है कर्म एवजी जी जीवस कर्म करते निच रहते उनके लिए आगे मंत्र है ठीक है में अत्याश्रमेभ्य उत्तम आश्रमेभ्य अत्या सन्यासी साध्य साधन भेद उपमर्दना उपमर्दन यद आत्मक्र तो हाँ मंत्र में आया तमः प्रविशन्ति ये ततो अविद्यासते तूयोद्याता अविद्यासते तमः प्रविशन्ति अविद्या विद्या से भिन्न कर्म उपासते उपाससतेम करते अदर्शनात्मक अंधकार को प्रवेश करते हैं जो केवल कर्म, कर्म करते हैं अग्नोत्रादी कर्म करते हैं तो आदर्श न अहंता अभिमानत्मक अंधकार में प्रवेश होते हैं किंतु तथो भूय इव ते तम यऊ विद्यामृता यऊ में उ थू जो तो केवल विद्या में रत है उपासना में रता है देवता उपासना यहाँ विद्या से देवता उपासना रत है यहाँ एक एक की निंदा करके प्रत्येक प्रत्येका फलकथन करेंगे जिसे दोनों में अंगांगी भाव नहीं आगे दोनों समुच्चय करने के लिए कहेंगे तीन मंत्र के द्वारा पहले प्रत्येक की निंदा फिर दोनों का फल कहेंगे फिर दोनों का समुच्चय करने के लिए कहेंगे तो यहाँ केवल कर्म के, के निंदा करने के लिए प्रथम पूर्वार्ध हो गया और केवल उपासना के निंदा करने के लिए यऊ विद्याम रहता किंतु जो विद्या में केवल उपासना में देवता उपासना में रहता है तो तत्व भूयम उसे अधिक <��Then> अंधकार को जैसे प्राप्त करते अज्ञान अधिक क्या ये अज्ञान कार्य प्रचुर है पूर्व में तो देवत्व को प्राप्त करते हैं कर्म करके कर्मणा पितृलोक और ये उपासना करने वाले द्विद्या देवलोक अज्ञान कार्य प्रचुर अभिमान को प्राप्त करते हैं केवल उपासना करने वाले अंधतम विष्य तत्र जीका में पहले भाष्य में कथम पुनरे एवं अवगम्य न तो सर्वेशा उच्यते एक कर्म अंधतम प्रविष्य उसको कहा जो अज्ञानी है कर्म करते जीवित रहना चाहते उनके लिए एक ऐसे निश्चय हुआ सर्वेशा सबके लिए ज्ञान जिनको उपदेश किया गया उनके भी क्यों नहीं होगा अकामन साध्य साधन भूतानि को साधनभेद उपमर्देन यस्वाणी भूताने आत्म वहूत कर्मणा तो मुह कशोकपश्यती यदात्मेक कर्मण ज्ञातरे साध्य साधन अकाम साध्यसाधनभेदमर्दन जो कामारहीता अका जो कामना है तो उसके कह के प्रजा कर साध्य साधन भेद को नष्ट करके साध्य स्वर्गा फल साधन याग या का साधन धनादि सब भेद की निवृत्ति करके कोई साध्य साधन भेद नहीं अद्वितीय तत्व तो है ये सर्वाणी भूता ने आत्मवाभूत बीजानतः ज्ञानी के लिए सब आत्मस्वरूप हो गया ज्ञान से तब उसी अवस्था में कहाँ शोकमोह है एकत्व तो साक्षात्कार करने पर ऐसे यदा आत्मिक विज्ञानम तो आत्मा एक ही अ द्वितीय ब्रह्म है अहम अस्मी ज्ञान उसका समुचय किसी के साथ नहीं होगा तन्न केनचित कर्मणा ज्ञानांतरण बा ना तो किसी कर्म से ना तो कोई ज्ञान से उपासना से ज्ञानांतरण कोई उपासना ब्रह्म ज्ञान का ना तो कर्म से के साथ ना तो किस उपासना के साथ समुचित समुचे तुम इच्छा कोई समुचय करना नहीं कोई मूढ़ भ्रांत कुछ ना कुछ कह सकता है अमूढ़ जो मूढ़ नहीं मोहग्रस्त नहीं भ्रांत नहीं ऐसे अभ्रांत पुरुष कोई समुचय करना नहीं चाहेगा जो ब्रह्म एकत्व ज्ञान है साधे साधन उपमर्द करके एक अद्वितीय तत्व अहम अस्व निश्चय हो गया सर्व आत्मेवाभूत सारे भूत आत्मा से अलो कुछ नहीं ऐसे अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो गया आगे उसी ज्ञान के साथ ना तो कोई कर्म ना किसी उपासना का समुचय हो सकता है यह तो समुचित या अविद्व आदि निंदा क्रियते और यहाँ तो अभी उपासना और कर्म ज्ञान और कर्म का समुचय करने के लिए उसके अविद्व आदि निंदा अविद्वानी की निंदा और अविद्वोद निंदा क्रियते थे अविद्व उपास जो उपासना नहीं करता है अथवा उपासना केवल करता है उसकी भी निंदा है जो उपासना नहीं करे केवल कमर कर्म करता है उसकी निंदा है जो कर्म नहीं करे केवल उपासना करता है उसकी भी निंदा है और केवल उपासना करने वाले की भी निंदा विद्वान की विद्वान सद उपासना करने वाले कर्म नहीं करेंगे दोनों की निंदा टीका में साध्य साधन भेद उपमर्दन हाँ, साध्य साधन भेद को कर निवृत्ति करके यदा आत्मिक कर विज्ञानम तो एक अहमअ्रह्म यस्म सर्वाणी भूताने आत्मव्या आत्मा ही हो गया सारे भूतों जिस आत्मा में आत्मा एव एवकार अवधारण दिया अवधारणेदेद की निवृत्ति करके एक तत्व कर ही ए आत्मा इस अवधारण करके कहा गया पूर्वार्ध्यन उत्तरार्ध्य च संसार निवृत्ति पलम उक्तम तत्र को कह शो कह करके उत्तराध मंत्र के द्वारा संसार शोकोम की निवृति फल कथन किया ऐसी जो ज्ञान तन्न श्रौते न स्मारतन व कर्मणा के न चिता मूढ़ समुचित क्षति श्रुत्युत कर्म के साथ स्मृति में कहा गया कर्म के साथ अथवा किस उपासना के साथ समुच्चय नहीं कर सकता है अंधम तमम इत्यादि तो समुचितिषया विद्वता विद्वदादि निंदा दृश्यते अंधन तो में प्रविशत हुए तो निंदा की जाती है इसलिए समुचय करने की इच्छा से समुच्ची चीज किसकी निंदा होती अविद्वदादि निंदा अविद्वद आदि एक अवग्रह चाहिए अविद्वद आदि निंदा अविद्व जो उपासना नहीं करता है उसकी निंदा कर्मी है किंतु उपासना नहीं करता है अथवा उपासना करता है कर्मी नहीं करता है उसकी भी निंदा है दोनों की निंदा है केवल कर्म करने वाले केवल उपासना करने वाले दोनों की निंदा दिखती है किसलिए समुचि चिषया दोनों करने के लिए तथा किम इतः क्या सिद्ध हुआ तथे ये नमुचय संभवती न्यायतः शास्त्र तो वा तद यहा उच्यते जिसका जिसके साथ समुचय हो सकता है युक्ति से सिद्ध होता है शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो यही समुचे यहाँ कहा जाता है इसलिए विद्या शब्द सुनते ही ब्रह्म विद्या ले करके ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुचय ऐसा कोई कहते हो ठीक नहीं है जिसका संभव है समुचय उपासना का संभव है कर्म के साथ समुचय ब्रह्म ज्ञान का नहीं है ब्रह्म ज्ञान तो साध्य साधन वेद निवृत्त करके अद्वितीय तत्व और कर्म करने के लिए कर्ता भूतादि कारक क्रिया फल भेद भेद आरभ करके दोनों का समुचय नहीं हो सकता है न्याय शास्त्र से अथा तर्क से ऐसा समुचय जहाँ संभव है वो समुचय यहाँ कहा गया ठीक है मैं कस्य तरह ज्ञान से कर्म समुचे संभव तो ज्ञान का समुचय विद्या का अविद्या के साथ समुचे विधान करेंगे तो किस ज्ञान का विद्या का कर्म के साथ समुचय होगा तो संभवतः उकान से उसका उत्तर देते यदम वित्तम देवता विषय में ज्ञान तत्कर्म संबद्धित न उपन्या न परमात्म ज्ञान जो विद्या का समुचय कहा गया विद्या शब्द से ज्ञान और ज्ञान होता है देवता विषय में ज्ञानम देवता को विषय करने वाले देवता विषय यश ज्ञान से और ज्ञान है उपासना देवता को विषय करने वाले ध्यान उपासन चिंतन ध्यान है यही ज्ञान है दैवम वित्तम वित्त दो प्रकार लौकिक वित्त और दैव वित्त लौकिक वित्त तो है पशुधन आदि जिससे कर्म होगा और दैव वित्त होता है देवता विषय ज्ञान ध्यान यदैव वित्तम देवतादि विषय ज्ञान तत्कर्म संबंधित है ना उपन्या कर्म संबंधी रूप से कहा गया वो कर्म संबंधी कर्म के कर्म के साथ उसका समस्या होगा यह मर्ता कह करके विद्या शब्द से केवल उपासना ली गई केवल जो कर्म करता है केवल उपासना करता है ये इसी अलग अलग निंदा की गई समुचय करने के लिए कर्म संबंधित ने उपन्यास न परमात्मा ज्ञान परमात्मा ब्रह्म ज्ञान कर्म संबंधित्व ने कहा गया ये ठीक नहीं है भास्कर ने कहा इस कह करके ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर दिया अरे कुर्वन वह कर्मणि कहकर कर्म कहते न कर दिया फिर आगे समुचय विधान करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुचय ये जो कहते वो ठीक नहीं है परमात्म ज्ञान का कर्म संबंधित तो हो नहीं सकता है न शास्त्र प्रमाणे ना तो तर्क से सिद्ध होता है यम भास्करण ईशाभाष्यमीति मंत्रे ब्रह्म विद्या प्रक्रांतवाद तस्या तो समुचिचया निंदा उच्यते थी भास्कर का कथन करना है भेदा भेदवादी जब ईशावास्यदम कह करके प्रारंभ किया गया ब्रह्म विद्या का जो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया उस तो, कि प्रक्रांत उसका आरंभ किया गया इसलिए उसी विद्या का विद्या का ही समुच्चय कर्म के साथ समुच्चय करने के लिए निंदा करती है की जाती है प्रक्रांत तो तस्या व समुचित तस्या ब्रह्म करने की इच्छा से एक एक की निंदा की जाती है जो केवल उपासना विद्या विद्या जब विद्या है अमृता विद्या का था ब्रह्म विद्या लेनी चाहिए जिसका उपक्रम हुआ ऐसा जो भास्कर ने कहा है वो ठीक नहीं था दस था क्योंकि पुराकरण में कहा गया इतने मात्र से उसको लेना नहीं प्रकृतम इतवता संबद्ध किंतु संबंध योग्यम प्रकृत है प्रकरण आया ब्रह्म का उपदेश किया गया इस अवश्य में दम सर्वम इतने मात्र से आगे जो भी कहेंगे उसके साथ समुचय करना पड़ेगा ऐसा नहीं प्रकृत होने मात्र से संबंध नहीं होगा क्योंकि संबंध की योग्यता होनी चाहिए संबंध हो सकता है तो संबंध करेंगे प्रकृत होने पर भी संबंध योग्य नहीं है तो उसको अलग मानना पड़ेगा संबंध योग्य क्यों नहीं शुद्ध ब्रह्मात्मिक विद्या कर्तृत्वादि अध्यास उपमर्दकवाद नास्तिक कर्म संबंध योग्यता कर्म संबंध की योग्यता ब्रह्म विद्या में नहीं है क्यों नहीं ब्रह्म विद्या है शुद्ध ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता का ज्ञान शुद्ध ब्रह्म अहम अस्मी परम ब्रह्म आत्मा के साथ शुद्ध ब्रह्मिक एकता शुद्ध ब्रह्मात्मिकव विद्या शुद्ध ब्रह्म आत्मिक्व की ज्ञान शुद्ध ब्रह्म अहम् अद्वितीय ब्रह्म में हूँ उसे भिन्न और कोई ना ब्रह्म है ना जीव है ना जड़ है चेतन ये नहीं कि शुद्ध ब्रह्म में हूँ और बाकी जो बैठे सब अलग है बाकी सब जीव है मैं शुद्ध ब्रह्म हो तुम सब जीव हो ये सब जड़ चेतन सब भ्रांत है ये ब्रह्म ज्ञान नहीं अद्वितीय ब्रह्म कहन से जो अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म वही मैं हूँ उससे भिन्न कुछ भी नहीं है सर्वम खल ब्रह्म कदि सर्वम ब्रह्म जो सर्वात्मक ब्रह्म है वही अहम अस्मी उससे और कुछ भी भिन्न नहीं है ये ज्ञान वो ज्ञान सारे अद्वितीय ज्ञान होने पर जितने आरोप है अध्यास है सबके निवृत्ति हो जाती है कर्तृत्वादि तो अध्यास उपमर्दक कर तो मैं करता हूँ भुगता हूँ जीव हूँ मनुष्य हूँ स्थूल हूँ बुद्धिमान हो जितने आरब सब का उपमर्दक अनाशक है ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान होने से ही अज्ञान की निवृत्ति अरे बाकी जितने अध्यास अज्ञान के कारण अज्ञानपूर्वक अज्ञान ही कारण अज्ञान की निवृत्ति होने से अज्ञान कार्य सारे भ्रम अध्यास भ्रम अतस्विश तद्बुद्धि अनात्मा में आत्मबुद्धि आत्मत्वबुद्धि देहादि में अहम बुद्धि आत्मा चेतन है देहादि जड़ है तो भी देहाद में जो अहम बुद्धि है ये सब अध्यास है ब्रह्म है अज्ञान का कार्य होने से वो सब ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होते ही अध्यास की निवृत्ति हो जाती है इसलिए ब्रह्म विद्या ज्ञान के साथ किसी कर्म कर्म करने के लिए तो भेद बुद्धि आवश्यक है भेद बुद्धि का निवृत्तक है ब्रह्म ज्ञान नास्तिक कर्म संबद्ध योग्यता ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म संबद्ध करने के लिए ब्रह्मज्ञान में कर्म संबंधी योग्यता ही नहीं है जो कर्म का कारण कर्तृत्वादि अध्यास का निवर्तक है वो संबंध कैसे होगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मिधम